इसके कारण पर्वत से गिराए गए प्रहलाद दुखी नहीं हुए जो दुखी हुआ जिसको चोट लगी होगी लगी होगी लेकिन प्रहलाद को नहीं लगी समुद्र में फेंका लेकिन प्रहलाद को कष्ट नहीं हुआ पौराणिक कथा हम लोग सुनते हैं अंत में कहा कि कहां है तेरा हरि कहां है तेरा प्रभु तो सर्वत्र है सर्वत्र है तो तपे हुए खंभे में भी होगा उसको आलिंगन कर दृढ़ निष्ठा के साथ उसमें आलिंगन उससे आलिंगन किया तो नरसी भगवान का प्रागट्य हुआ तो जो अपने मूल स्वरूप में अपना मूल स्वरूप और परमात्मा का मूल स्वरूप एक ही है जैसे बचपन बदला लेकिन मैं नहीं बदला जवानी बदली मैं नहीं बदला उसको देखने वाला काम आया हम काम हो गए नहीं यह काम हो गया काम गया मन शांत क्रोध आया मन क्रोधी हो गया क्रोध गया मन शांत लोभ आया मन लोभी हो गया लोभ गया मन शांत तो लोभ नहीं था तब भी मन को देखने वाला मैं था और लोभ आया तब भी देखने वाला मैं हूं और लोभ चला गया तभी भी देखने वाला मेरा मैं तो बदला नहीं तो लोभ बदला काम बदला क्रोध बदला बचपन बदला जवानी बदली बुढ़ापा बदला जीवन बदला मृत्यु बदला संस्... तो जैसे ये शरीर और अंदर का शरीर बदला ऐसे ही हमारा घर और पड़ोस और समाज ये भी बदलता है तो शरीर और समाज की एकता हुई शरीर और संसार की एकता हुई ये है बदलने वाले मैं नहीं बदलता हूं जैसे मैं नहीं बदलता ऐसे वो परमात्मा भी नहीं बदलता तो मेरा जो आत्मा मैं रूप में है वो और परमात्मा दोनों एक जात के हैं। जय जय अपना जो शुद्ध मैं है तीसरा आध्यात्मिक शरीर जो है आध्यात्मिक मैं शरीर तो भाषा आ जाती है इसी गलती की उसको शरीर कहो या अश्लित कहो या तत्व कहो अपना जो मय अपना जो शुद्ध मय है वो परमात्मा का मय और अपना मय एक है जैसे अपने बदलते नहीं शरीर और मन बदलता है ऐसे ही परमात्मा सचिदानंद पर परमात्मा नहीं बदलते सृष्टि होती है सृष्टि में परिवर्तन होते हैं सृष्टि परलय होती है तभी भी भगवान रहते हैं पुराणों में सुना होगा कि महाप्रलय हो जाता है आत्यंतिक परलय हो जाता है परलय हो जाता तो उसको भी तो कोई देखता है परलय में कुछ नहीं रहता कुछ नहीं रहने को भी कोई जानता है ऐसे ही रात्रि को तुम नित्य परलय करते हो सो गए मेरा मकान ये बात चले गए, मेरा दुकान इस बात चले गए, मेरी जाति पाति सब भूल गए कहा हो क्या कर रहे हो सब भूल गए सुबह उठे कुछ नहीं देखा कुछ नहीं देखा बड़ी आराम से नींद आ गई कुछ नहीं देखा और बड़ी मजे की नींद आई तो नींद आई कुछ नहीं देखा कुछ ना देखने को भी तुम जान रहे हो तो तुम्हारे ये कर्ण जो है वो देखते तभी भी तुम देखते हो और वे नहीं देखते तभी भी वो जो देखता है वो तुम्हारा असली स्वरूप है ज्ञानवान उस असली स्वरूप में टिका है, इसलिए उसकी सदा समाधि है उसको समाधि करनी नहीं पड़ती उसका समाधान हो गया उसका रोग निवृत्त हो गया उसलिए दवा उनको लेनी पड़ती नहीं योग समाधि में विक्षेप निवृत्त करने के लिए योग समाधि है भाव को शुद्ध करने के लिए भक्ति है व्यवहार को शुद्ध करने के लिए निष्कामता है लेकिन अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए किसी की जरूरत नहीं अपना आत्मा तो शुद्ध है यह नहीं जाना तब तक ये सब करना पड़ता है ज्ञानवान ने यह जान लिया रिंझाई के गुरु से रिंझाई ने पूछा कि गुरुजी शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है पवित्र क्या है अपवित्र क्या है गुरु ने कहा मैं जो करता हूं वो शुद्ध है जो नहीं करता हूं अशुद्ध है मेरे से जो होता है वो पवित्र है और जो नहीं होता है वो अपवित्र है बोले बाबा जी आपसे कोई गलती नहीं होती होगी बोले जब मैं था इस शरीर को मैं मानकर मैं था तब तो कितना भी संभल संभल के करता था तभी भी सोचता था कि अब ऐसा करूंगा तब सुखी होंगे ऐसा करूंगा तब कुछ होगा अब मैं जब खो गया मुझे अपने असली स्वरूप का पता चला तब इसके साथ का जो मेरा जुड़ान था वो जुड़ान कट आउट हो गया संयोग जन्य सुख लेने की लालसा मिट गई और जब से लालसा मिट गई तब से जो कुछ होता है बढ़िया होता है कुछ चाहिए तो गदाई है कम चाहिए तो खुदाई है और कुछ नहीं चाहिए तो शहशाही है तो जब अपने असली आनंद स्वरूप आत्मा का पता चला तो अंदर से चाह मिट गई आप थोड़ा प्रयोग करके देखें ऐसी घड़ी लाए ऐसा भाव बनाए कि कुछ नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहे चाहे जो भी हो जाए ये शरीर माता पिता का दिया हुआ है मन वासनाओं का है अंतकरण अब इस अंतकरण को चोट लगे अपमान हो शरीर का कुछ कट जाए बिट जाए मेरा क्या जाता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए जितना गहराई से आपका अनुभव होगा उतना आपके अंदर अथा बल अथा सामर्थ्य अथा सुख छलकने लगेगा ऑफिस में जाते हैं अपना स्वार्थ नहीं होता गांव का या पड़ोस के कल्याण के लिए आप बात करते हैं तो आपके चित्त की धड़कन एक प्रकार की होती है और आपको उसमें मान चाहिए पद चाहिए या कोई ऐहिक लाभ चाहिए तो आपके चित्त की दशा बहुत नीची होती है आप गिड़गिड़ाने लगते हैं और जिस समय आदमी के चित्त में चाह पैदा होती उस समय आदमी लघु हो जाता है छोटा हो जाता है और जिस क्षण चाह नहीं उस क्षण अपने को ऊंचा महसूस करता है ज्ञानी की चाह सदा के लिए निवृत्त हो गई उस ज्ञानी सर इज्जत वाले से ऊंची इज्जत ज्ञानी की होती है हर संसार में ऊंचाई से भी ऊंचा ज्ञानी होता है तो यहां अष्टावक्र आश्ट, मुनि कहते हैं करता समाधि है नहीं जिसमें नहीं विक्षेप है उस तत्व में उस शुद्ध स्वरूप में विक्षेप नहीं तो समाधि क्या करे वो? समाधि कर रहा है सो कर रहा है भोजन कर रहा है सो कर रहा है मैं भोजन करता हूं ऐसी भ्रांति को नहीं होती मैं समाधि कर रहा हूं ऐसी भ्रमणा को नहीं होती थातू तो कोई ने ध्यान हसे तो प्रारब्ध देव हरतू तो कोई ने बलून हे तो प्रारब्ध देव ह ये बात बहुत सूक्ष्म है और बहुत बढ़िया बात अब इस बढ़िया श्लोक भगवद गीता के ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 28वां श्लोक इस श्लोक का भाव समझकर हम अगर इसकी ऊंचाई का अनुभव करना चाहें तो महाराज हम संयोग जन्य सुख लेने की इच्छा को छोड़ दें महाराज इच्छा छूटती नहीं इच्छा छोड़ने का एक ही उपाय है संयोगजन्य सुख लेने की इच्छा छोड़ो सुख लेने की जब इच्छा हो तो वही सुख दूसरों को दो बढ़िया मिठाई आ गई तो कि औरों को कैसे मिले सुंदर वस्त्र आ गए कि दूसरों को कैसे मिले कोई ने आपका मान कर दिया आदर कर दिया कि ये आदर दूसरों को कैसे मिल जाए आप इनको दान कर दो जो संयोगजन्य जो बाह्य सुख आते हैं वो अपने घर से ही शुरू करो बेटे को पत्नी को परिवार को फिर पड़ोस को फिर गांव को जितनी आपकी योग्यता बढ़ जाए सुख लेने की इच्छा छोड़ दो सुख देना शुरू कर दो के बाप जी तो पे आप जीवन में शू जो सुख जो हो बदा ने दे तो आप तो दुख रो न ऐसा नहीं गलती है हम लोगों की आपको अगर जो सुख मिलता हो दूसरों को दोगे तो आपके पास दुख नहीं बचेगा सुख देने वाला सुख का दाता होता है आप खेत में जौ फेंको तो जौ चावल फेंको तो चावल और बाजरी फेंको तो बाजरी लौट के आती एक कलयुग नहीं करजुग है एक हाथ ले और एक हाथ दे सुबह कर और शाम को ले जय जय ये मिया कलयुग नहीं करजुग है राम तीर्थ सुनाते हैं भजन यहाँ खूब सौदा नगद है इस हाथ दे और इस हाथ ले ये बुरा सोचो फिर देखो चित्त में क्या होता है दूसरों के लिए भलाई सोचो दूसरों को सुख देना का विचार सोचो दूसरों को ईश्वर देखना शुरू कर दो लोग आपको ईश्वर देखने के लिए बाध्य हो जाएंगे दूसरों को बेवकूफ देखना सोच लो आप भी आपको भी लोग बेवकूफ मानने लग जाएंगे अगर विश्वास नहीं तो करके देख लो अगर थोड़ी भी समझ है तो किसी की मृत्यु से आप अपनी इस देह की मृत्यु को याद कर लीजिए किसी के धन क्षय से आपका भी कभी धन क्षय हो सकता है किसी का जवानी क्षीण हो गई है तो आपकी भी जवानी क्षीण हो सकती है होगी ही किसी का बेटा जाता है किसी का बाप जाता है तो आपका भी कोई ना कोई कभी ना कभी, कभी जाने वाला ही है जो कभी न जाए उस राम से अगर तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो बेरा पार हो जाएगा जो कभी तुम्हारा साथ न छोड़े उस अंतर्यामी राम के साथ तुम्हारा प्रेम हो जाए अरे जरूरी नहीं कि प्रेम साधु कर सकता है त्याग साधु ही कर सकता है ये जरूरी नहीं है त्याग तो गृहस्थी वेश में भी कर सकता है साधना तो ग्रस्थी भी कर सकता है गृहस्थी वेश में भी कोई साधु हो सकता है साधु वेश में भी कोई साधु हो सकता है सम्राट के वेश में भी कोई साधु हो सकता है भिखारी के वेश में भी कोई साधु हो सकता है साधु कोई साधु वेश की ही प्रॉपर्टी नहीं है त्याग कोई साधु का ही धन नहीं है त्याग तो चाहे जो चाहे वो कर सकता है देहाध्यास का त्याग करना यह सबके हाथ की बात है और परमात्मा को प्रेम करना यह सबके हाथ की बात है परमात्मा को व्यंजन देना गरीबों के हाथ की बात नहीं है परमात्मा को ऊंचे ऊंचे पदों से श्लोकों से संतुष्ट करना ये अनपढ़ व्यक्तियों के हाथ की बात नहीं है परमात्मा को दधी मिश्री मक्खन का भोग लगाना ये शायद सबके हाथ की बात नहीं है लेकिन परमात्मा को अपने प्रेम को अपना प्रेम अर्पित करना परमात्मा को स्नेह की निगाहों से निहारना ये सबके हाथ की बात है वो कर सकते हो आपके वश की बात है परमात्मा को स्नेह करना कठिन भी नहीं है संसारी को स्नेह करोगे तो उसकी इच्छाएं पूरी करते करते नाक में दम आ जाए और परमात्मा को स्नेह करोगे तो परमात्मा को तो कोई इच्छा ही नहीं परमात्मा को स्नेह करोगे तो परमात्मा तुम्हें परमात्मा रूप में जगा देगा ज्ञानी की सेवा करना आसान है लेकिन उसको खुश करना कठिन है परमात्मा की सेवा करना आसान है उसको खुश करना कठिन है अज्ञानी को खुश करना आसान है लेकिन उसकी मांग पूर्ण करना कठिन है अज्ञानी की सेवा करना कठिन है खुश करना आसान है उसको थोड़ा सा पोलसन लगा दो वाह भाई वाह खुश हो जाएगा भगवान को पोलसन से खुश नहीं कर सकते संत को पोलसन से खुश नहीं कर सकते संत और भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं और मूर्ख लोग पोलसन से प्रसन्न होते हैं मानस समझता ना मक्खन से आ, मस्का से ईश्वर को मस्का नहीं कई लोग जाते हैं मंदिर में ईश्वर को मस्का लगाते हैं। हे भगवान तू दीन दयाल है हे भगवान मैं कुछ नहीं हे भगवान मेरा इतना कर दे मैं तेरी शरण हूं मैं नादान हूं अनाथ हूं हे अनाथों के नाथ प्रभु तू ये दे दे वो दे दे बाहर आते कोई कह दे हे अनाथ हे दीन तो देखो फिर उसकी क्या हालत करते हैं हम लोग तो हम ईश्वर के आगे पोलशन लगाने गए और फिर जब देखो तो मंदिरों में मस्जिदों में आश्रमों में भक्त तो गिने गिनाए मिलेंगे बाकी के मिलेंगे भिखारी मंदिर में भी जाएंगे तो ये दे दे ये दे दे, जो दिया है वो कम है क्या जो दिया है उसका तुमने उपयोग किया क्या तेरे को इतना सुंदर मन दिया सुंदर तन दिया सुंदर आंखें दिखी दी सब जगह उसकी महिमा और गरिमा को निहारने के लिए सुंदर कान दिए साधु संतों के वचन सुनने के लिए सुंदर हरि बोल करने के लिए इसका तूने सदउपयोग किया नहीं और तू कंकड़ पत्थर मांग रहा है कि ये दे दे मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके जिनकी हुई उनका क्या हुआ ओ ओ मुझे वेद पुराण कुरान से क्या मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं मुझे संतों का प्याला पिला दे कोई जहां ऊंच और नीच का भेद नहीं जहां जात और पात की बात नहीं न हो मंदिर मस्जिद चर्च जहां न हो पूजा नमाज में फर्क वहां बस प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले अब नाव को खेंक चलो वहां मुझे वेद पुराण कुरान से क्या कोई मुला कहे तो क्या कोई पंडित कहे तो क्या कोई धनवान कहे को तो क्या बड़ी बात हो गई किसी ने निर्धन भी कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है किसी ने बेवकूफ भी कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है किसी ने विद्वान भी कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है ईश्वर हमें अपना कह रहे इस बात को मानते नहीं ईश्वर बोलते ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन तू मेरा है ईश्वर कह रहे तू मेरा इस बात को हम मूल्य नहीं देते और संसारी लोग जो मरने वाले वो बोलते मैं तेरा हूं फिकर मत करना मैं बैठा हूं मैं बैठा हूं कह के गए शेर जी आधे घंटे में टेलीफोन आया कि हार्ट अटैक हो गया ले जय श्री कृष्ण हूँ बैठो तू चिंता कर नहीं तो मैंने प्रार्थना की थी कि हमारा तीन शरीर है एक है शुद्ध निर्मल शरीर वो और परमात्मा एक ही चीज है दूसरा है उस इच्छाओं के कारण उसकी सत्ता लेके स्पंदित हुआ उसको सूक्ष्म शरीर अंतवाहक शरीर कहते है। तीसरा है अंतवाहक सूक्ष्म शरीर अंदर के शरीर की इच्छा पूर्ति का साधन ये स्थिजिकल शरीर स्थूल शरीर हमें घूमने की इच्छा हुई पैरों का उपयोग हुआ हमने चखने की इच्छा की अंदर से अंदर वाले शरीर में चखने की वासना आई जीवा काम में ली बोलने की वासना आई जीभ का उपयोग किया लेने देने की वासना हुई इन हाथों का उपयोग किया ये उपयोग करने के लिए साधन प्रकृति के बने हैं हकीकत में ये साधन जो है शरीर ये हमको एक साधन मिला इसको हम लोग मय मानने की गलती कर लेते और ऐसा कुंडला पक्का हो गया ऐसी रेखा खिंच गई इस रेखा से बाहर जा नहीं सकती ऐसी मान्यता पक्की हो गई घूम फिर के वहीं घूम फिर के वहीं और सौदागर का नौकर लकड़ी मार रहा है चाबुक मार रहा है लेकिन खच्चर और घोड़े इधर से उधर उधर से उधर उसी कुंडाले ऐसे ही हमारा मन खच्चर और घोड़ों की नाई दुकान थी घरेन घरेथी दुकान है, वह पास थी गया तो सासू पास सासू पास थी वह पासेन वह पास थी छोकरा पास छोकरा पासे टीवी टीवी थी गया तो रेडियो आया रेडियो आया तो छीकड़ी मान छिकड़ी छोड़ी तो दातण पकड़ू दातण छोड़ी फलाणु पकड़ू फलाणु छोड़ी पक्षी के आ मारू थे पकड़ू अरे जिससे सब पकड़ा जाता है उस यार में आराम करने का भी छोड़ा समय निकालो एक छोड़ के दूसरा दूसरा छोड़ के तीसरा इसलिए कठिन हो रहा है अष्टावकर ने कहते हैं असमाधिर अविक्षेपण मुमु तेतराह निश्चित कल्पितम पश्चन ब्रह्मी वास्ते महाशय जिसका महाशय है जिसका महान आशय है हम कहते हैं क्यों जी महाशय ये आदर की भाषा है शिष्टाचार है वास्तव में महाशय तो वह है जिसका तुच्छ कोई आशय नहीं जिसका इस फिजिकल शरीर में कोई आशय नहीं जिसका अंत वाहक शरीर में कोई आशय नहीं जिसका महाशय हो गया जिसे विराट आकाश की कोई सीमा नहीं आशय जिसका कोई सीमित नहीं जिसकी कोई आशय की आकृति नहीं ऐसा जिसका आशय है उसको बोलते महाशय वास्तव में महाशय कबीर हैं महाशय नानक हैं महाशय शंकराचार्य हैं महाशय लीलाशा बापू हैं महाशय सुकरात हैं महाशय समस्त बेद हैं महाशय बुद्ध पुरुषों को ही महाशय कहा जाता है जिनका कोई आशय नहीं तुच्छ आशय नहीं ऐसा आशय है कि उसमें सब आशय छोटे हो जाते हैं तो भोले बाबा चंदावली में कहते हैं कर्ता समाधि है नहीं जिसमें नहीं विक्षेप है वो बुद्ध पुरुष सुख पाने के लिए समाधि नहीं करता समाधि उसके चित्त का स्वभाव हो जाए कोई बात नहीं उसको नहीं तो समाधि क्या करे उससे बंधन नहीं तो मुक्ति की इच्छा क्या करे वो समाजता के बंधन और मुक्ति स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का खेल है इन दोनों खेलों को सत्ता देने वाला मैं सदा से मुक्त हूँ मुझे क्या मुक्ति और क्या बंधन मनोबुहंकार चिता नित्र जीव न चारण न च व्योम भूमि न तेजो न शिवो चिदानंद शिव शिवहम चिदानंद शिव शिव मैं चिदानंद रूप हूँ मैं ये पंच भौतिक शरीर नहीं हूँ मैं मन नहीं हूँ मैं बुद्धि नहीं हूँ मैं चित्त नहीं हूँ मैं अहंकार नहीं हूँ मैं चिदाकाश तो ये भूताकाश में हमारा भौतिक शरीर रहता है चित्ताकाश में हमारा सूक्ष्म शरीर रहता है इन दोनों को रहने की और जानने की सत्ता जो दे रहा है वो चिदाकाश आत्मा है वो आत्मा मैं हूँ ऐसा ज्ञानी सतत अनुभव करता है मैं हूं ऐसा कहने का परिश्रम भी उसको नहीं लगता है गुरु पूनम के दिन इतवार के दिन किसी पर्व के दिन लोग आशाराम के दर्शन करने की खूब कोशिश करते हैं तीन तीन घंटे गुरु गुरुपूनम को चार चार घंटे लाइन में बेचारे खड़े रहकर फिर आशाराम से मिलने की इच्छा करते हैं नजदीक आने की कोशिश करते हैं बहुत सारे आ पाते हैं और कुछ नहीं भी आ पाते धक्का मुक्की के कारण और समय के कारण लेकिन आशाराम ने कभी सोचा नहीं कि मैं आशाराम को मिलू मैं दर्शन कर लूं जरा ऐसा भी नहीं सोचा कि अशर्म मेरे साथ है।, है, है बस ऐसे ही ज्ञानवान ने परमात्मा से मिलने की अथवा सुख से मिलने की कभी कोशिश नहीं की जान लिया कि इसी का नाम वही है बास हो गए अब रहा आराम पाना काम क्या बाकी रहा लग गया पूरा निशाना काम क्या बाकी रहा लाख चौरासी के चक्कर से थका खोली कमर अब रहा आराम पाना काम क्या बाकी रहा देह के प्रारब्ध से मिलता है सबको सब कुछ नाहक जब को रिझाना काम क्या बाकी रहा उस बुद्ध पुरुष के लिए कोई कर्तव्य नहीं कोई प्राप्तव्य नहीं उसकी हर क्रिया हर अदा हर हिलचाल स्वाभाविक होती है उसका कोई तुच्छ आशय नहीं उसका महाशय पूरा हो गया अब क्या उस महाशय ज्ञानवान को हम जिस भाषा में जान सके वह भाषा अष्टावकर मुनि जनों को कह रहे हैं और भोले बाबा चंदावली के रूप में अपने शिष्यों के प्रति कह रहे हैं हकीकत में तो ज्ञानवान को समझने के लिए हमें भी उस ज्ञान की सीढ़ियों पर चढ़ना होगा और ज्ञान की सीढ़ियां ये भाषा है सच पूछो तो न चढ़ना है न उतरना है हम सोचते हैं कि अभी शांति नहीं अभी सुख नहीं कल सुख होगा अभी मुक्ति नहीं बाद में मुक्ति आएगी तो आज को हमने चिंता में रख दिया आज को हमने दुख में बदल दिया अभी इतना इतना है लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं और कुछ हो जाए तब हम सुखी तो हमारी खुशी को हमने कल पर रख दिया सच पूछो तो ईश्वर जब है तब आज है और संसार कल पर है कल पर जो रह सके उसका नाम संसार और आज जो हो उसका नाम है ईश्वर अभी जो है उसका नाम ईश्वर है और जो बाद में आएगा वो संसार होगा अभी इस समय तुम्हारे हृदय में जो धक रहा है जिसकी सत्ता वो ईश्वर है और कल जो घटना घटेगी वो संसार होगा जो भी बात कल पर गई मानो संसार पर गई इसलिए ईश्वर को पाना कल पर न रखो अभी तो जरा मुंह चढ़ा के बैठने दो कल नाच लूंगा कल भी नाच पाओगे अभी तो जरा ये ले लेने दो कल दे दूंगा कल न दे पाओगे अभी जो कुछ देना चाहते हो देहध्यास से दे दो खुशी देना चाहते हो दे दो प्रेम देना चाहते हो दे दो अहंकार देना चाहते हो दे दो चिंता देना चाहते हो दे दो कल किसने देखी एक त्यागी पंडित थे उनके चित्त में खूब त्याग था बाहर से सत्संग करते थे लेते थे देते थे दिखते थे लेकिन अपने चित्त में उनको कुछ पाकर सुखी होने की भ्रांति नहीं थी उसने देह देहाध्यास का त्याग कर रखा था उस महान त्यागी थे पंडित थे गृहस्थी थे तीन बेटे थे दो बच्चियां थी वह चतुर्वेदी पंडित समझ गए थे अष्टावक्र की भाषा को समझ गए थे गुरुओं के उपदेश को वो आज पर ही निर्भर रहते थे कल की कल्पना वे नहीं कर पाते थे कल नहीं आता तो परसों कैसे आएगी जब आता है तब आज होकर आता है एक सेठ उस पंडित की कथा में जाते जाते प्रभावित हुए और सेठ जी उनके शिष्य बन गए और सेठ जी को जब शांति और आनंद का एहसास होने लगा तो सेठ ने कहा कि कृतघ् नहीं होना चाहिए जिससे कुछ पानी का प्याला भी मिलता है, तो उसको भी धन्यवाद देना पड़ता है उनको भी कुछ बदले में मौका मिले तो पानी के चार प्याले अर्पण करने चाहिए तो मुझे इतना सुख मिला इतनी शांति मिली मैं पंडित जी का आभारी हूं कुछ सेवा का मौका ले लू पंडित जी को कहा कि गुरु जी आज्ञा करो कोई सेवा बस बोले सेवा जो मंत्र दीक्षा दिया है उसका जप करो संसार की आसक्तियां छोड़ो जो मिटने वाला है जो पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा वो धन दौलत अभी भी नहीं है ऐसा समझकर उसका उपयोग करो पहले तुम आए थे तो नहीं था तुम्हारे पास इस जन्म के पहले ये चीजें तुम्हारे पास नहीं थी और मरने के बाद नहीं रहेगी तो अभी भी नहीं है ऐसा समझ के संसार में व्यर्थो इसीलिए वो रामायण की साखी फिर दोहराना पड़ता है ईश्वर कृपा बीना गुरु नहीं गुरु बीना समाधि रहित होने से मुमुक्षु नहीं है, है, है, है, संसारी तो नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं साधक भी भी और मोक्ष की उसको इच्छा क्योंकि वो मोक्ष स्वरूप स्वयं हो गया इसलिए ज्ञानी समाधि रहित होने से मुमुक्षु नहीं और द्वैत ब्रह्म से द्वैत ब्रह्म के अभाव से वह बद्ध नहीं है द्वैतना अनेक एक परमात्मा में अनेक देखने की भ्रांति उसकी टूट गई इसलिए उसका बंधन भी नहीं उसको बंधन भी नहीं वो बद्ध भी नहीं परंतु निश्चय करके इस सब जगत को कल्पित समझता हुआ ब्रह्म वत स्थिर रहता है वो ब्रह्मवेता ब्रह्म रूप होकर संसार में विचरता है संसार को स्वप्न समझता है, है स्वप्न भगवान शिव कहते हैं तुलसीदास जी ने शिव से कहवाया है उमा कहू मैं अनुभव अपना उमा कहू मैं अनुभव अपना सत्य हरी, हरी भजन जगत सब सपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना जय श्रिया राम जय जय श्रिया